संक्षिप्त महाभारत पर्व, मकर और क्रौ व्यूह का निर्माण भीम और धृष्ट का पराक्रम संजय ने कहा राजन जब कौरव पांडव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गई तो पुनः सब के सब युद्ध के लिए निकले तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्ट से कहा महाबाहु, आज तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो उनके आज्ञा पाकर महारथी धृष्टुम्न ने समस्त रथियों को व्यूहाकार खड़े होने की आज्ञा दी राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूह के सिरो में स्थित हुए नकुल और सहदेव दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए महाबली भीमसेन मुख स्थान में थे अभिमन्यु द्रौपदी के पांच पुत्र घटोत्क सातकी और धर्म राज व्यूह के कंठ भाग में स्थित हुए बहुत बड़ी सेना के साथ सेनापति विराट और धृष्ट उसके पृष्ठ भाग में खड़े हुए केकई देशीय पांच राजकुमार व्यूह के वाम भाग में तथा धृष्टकेतु और चेकितान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे कुंत और सतानिक पैरों के स्थान में से में थे सोमकों के साथ शिखंडी और इरावान उस मकर के पुच्छ भाग में खड़े हुए इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोग सूर्योदय के समय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए तैयार हो गए और हाथी घोड़े रथ तथा पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने आ डटे राजन पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में बहुत बड़े कौंच व्यूह का निर्माण किया उसके चोच के स्थान पर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए अश्वस्थामा और कृपाचार्य उनके नेत्र स्थान में थे कंबोज और बाल्हिकों के साथ कृतवर्मा व्यूह के में स्थित हुए। सूरसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में थे। मद्र सौवीर तथा के साथ प्राग ज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ अपनी सेना सहित से सुशर्मा ब्यूह के वाम भाग में और तुषार यवन तथा सक देशी योद्धा चुचुपो को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए सतायु, सतायु और भूरिश्रवा ये उस व्यूह की जंगाओं के स्थान में थे इस प्रकार व्यूह निर्माण हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया कुंती नंदन भीमसेन ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध में भर गए और लोहे के बने हुए नौबाणों से उन्होंने भीमसेन के मर्मस्थल में आघात किया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 आपकी सेना का संघ भीमसेन तथा अर्जुन ने भी आपकी सेना का संघार आरंभ किया उनके प्रहार से छत बिछत हो कौरव पक्षी योद्धा मूर्छित होने लगे दोनों दलों के व्यूह टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर घोल मेल था हो गया धित्राठ ने कहा संजय हमारी सेना में अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकार की योद्धा हैं और शास्त्रीय रीति से उनके व्यूह का निर्माण भी हुआ है हमारे सैनिक अत्यंत प्रसन्न और हमारी इच्छा इच्छानुसार चलने वाले हैं वे नम्र हैं उनमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है साथ ही हमारी सेना में न अत्यंत बूढ़े लोग हैं और न बालक ही बहुत मोटे और बहुत दुर्बल दुर्बल लोग भी नहीं हैं सभी काम करने में फुरतेले और निरोग हैं वे कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं शास्त्रों का संग्रह भी शस्त्रों का संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है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 भीमसेन तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यूह तोड़कर दुर्योधन के भाइयों के पास जा पहुँचे यद्यपि भीष्मजी उस सेना की सब ओर से रक्षा कर रहे थे तो भी दुस्शासन दुर्विसह दुस्सह दुर्मध जय जै, जयसेन विकर्ण चित्रसेन सुदर्शन चारुचित्र सु, सुवर्मा दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रों को वहाँ पास ही देखकर वे उस महासेना के भीतर घुस गए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 उसने देखा रथ खाली है और केवल भीम का सारथी विशोक वहाँ मौजूद है धृष्ट मन ही मन बहुत दुखी हुआ उसकी चेतना लुप्त होने लगी आंखों से आंसू छलक पड़े और उच्छ्वास लेते हुए उसने गदगद कंठ से पूछा विशोक मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भीम से कहाँ है विशोक ने हाथ जोड़कर कहा मुझे यहाँ ही खड़ा करके वे सैन्य सागर में घुसे हैं जाते समय इतना ही कहा था सूच तुम थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर कर यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो ये लोग जो मेरा वध करने को तैयार हैं इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ तदनंतर भीमसेन को संपूर्ण सेना के भीतर गदा लिए दौड़ते देख धृष्ट को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने विशोक से कहा महाबली भीमसेन मेरे सखा और संबंधी है मेरा उन पर प्रेम है और उनका मुझ पर इसलिए जहाँ वे गए हैं वहाँ ही मैं भी जाता हूँ यह कहकर धृष्ट चल दिया और भीमसेन ने गदा से हाथियों को कुचलकर जो मार्ग बना दिया था उसे से वह भी सेना के भीतर जा घुसा धृष्टदम ने देखा जैसे आंधी वृक्षों को तोड़ डालती है उसी प्रकार भीम भी शत्रु सेना का श्रृंगार कर रहे हैं तथा उनकी गदा की चोट से आहत होकर रथी घोड़सवार पैदल और हाथी सवार आर्थ नात कर रहे हैं तत्पश्चात उनके पास पहुँच कर ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और छाती से लगाकर आश्वासन दिया तब आपके पुत्र धृष्ट दुम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे धृष्ट दुम्न अद्भुत प्रकार से युद्ध करने वाला था शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई उसने सब योद्धाओं को अपने बाणों से बिंध डाला इसके बाद भी आपके पुत्रों को बढ़ते देख महारथी ध्रुपद कुमार ने प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया उसके प्रभाव से वे सभी नरवीर मूर्छित हो गए द्रोणाचार्य ने जब यह समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थान पर आए देखा तो भीमसेन और धृष्टुम्ण में विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं तब आचार्य ने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग करके मोहनास्त्र का निवारण किया इससे उनमें पुनः प्राण शक्ति आ गई और वे महारथी उठकर भीम और धृष्ट के सामने पुनः युद्ध के लिए आ डटे इधर राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा अभिमन्यु आदि बारह महारथी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपनी शक्ति पर प्रयत्न शक्तिभर प्रयत्न करके भीम और और के पास जाए और उनका समाचार जाने। मेरा मन उनके लिए संदेह में पड़ा हुआ है युधिष्ठिर के आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत अच्छा कहकर चल दिए उस समय दोपहर हो चुका था धृष्ट द्रौपदी के पुत्र तथा कई कई देशी वीर अभिमन्यु को आगे करके बड़ी भारी सेना के साथ चले उन्होंने शुचिमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेना का भेदन किया और भीतर चले गए कौरव योद्धाओं को भीमसेन और धृष्ट ने पहले से ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखा था इसलिए वे इन लोगों को रोकने में समर्थ न हुए भीमसेन और धृष्ट ने जब अपमन्यु आदिवीरों को अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से आपकी सेना का संहार करने लगे